नमस्कार मैं अर्चना चाउजी आप सभी का स्वागत करती हूं आइए आज आपको सुनाती हूं यामिनी चतुर्वेदी जी का व्यंग शीर्षक है बारिश की शिकायत एक बार भगवान जी के दरबार में सारे मौसम बारिश के खिलाफ नालिश लेके पहुंचे उन सब का नेता गर्मी का मौसम ही था और ये होना स्वाभाविक ही था नेता तो आग उगलते हुए भाषण देने वाला ही होना चाहिए वरना उसके चेले चपाटों में जोश कहा से आएगा और आग उबलने के लिए गर्मी से बेहतर चॉइस और कोई हो भी नहीं सकती थी तो भगवान जी हमेशा की तरह शेष सैया पर लेटे लक्ष्मी जी से पैर दबवा रहे थे उन्होंने गर्मी से भरी गर्मी की तेज आवाजें सुनी तो अपनी आंखें खोल सबको निहारा उत्तेजना से गर्मी का चेहरा लाल हो रहा था उसके पीछे सर्दी भी तख्ती थामे खड़ी थी सबसे पीछे बेचारा बरसात का मौसम सर झुकाए खड़ा था जैसे ससुराल में नई बहू से कोई नुकसान हो जाए और वो बेचारी सर झुकाए सारे अभियोग सुने भगवान जी ने माहौल की गर्माहट को कम करने के लिए चुहल की और बोले भाई तुम तो वैसे ही इतने गर्म हो अब और गर्मी दिखाकर क्या हमारे क्षीर सागर को सुखाने का इरादा है गर्मी का मौसम बेचारा खिसिया गया पर अपने अभियोग को चुहल से हल्का होते देख पुनः तमतमा उठा बोला आपने हम सबको समान बनाया था लेकिन अब बस इस बरसात की ही पूछ होती है आपने हम सबके साथ साथी दिए हैं हमारे साथी किसी काम के नहीं और ये देखिए इस बरसात को ये और इसके साथियों ने सारे संसार में धूम मचा रखी है हमें तो कोई पूछता ही नहीं अब हम सबके साथ पक्षपात हो और हम शिकायत भी ना करें भगवान जी ने पूछा आखिर माजरा क्या है आखिर बरसात से समस्या किस बात से है अपने साथियों से या इसके साथियों से गर्मी और सर्दी एक सुर में बोल पड़े प्रभु दोनों से हमारे साथ आपने पसीना चिपचिपाहट, घमौरी बदबू और सर्दी के साथ कपकपी पाला ये डाला ये दे डाला ये सारे साथी ऐसे हैं जो लोगों को प्रिय नहीं अब ऐसे में कौन हमारे पास आना चाहेगा कोई कवि हम पर कविता नहीं लिखता हम पर फिल्में नहीं बनती ऐसा अनरोमांटिक बना दिया प्रभु कि सब हमारे जल्दी सुधारने की कामना करते हैं बस इधर इसके पास बादल बिजली छींटे छीटे सब है रोमांस के सारे कवि इसके लिए रचना क्या पूरा खंड काव्य लिख चुके हैं नायिकाएं भी इसके ही गुण गाती हैं अब आप ही बताइए नायिकाएं कहीं पसीने में भीगती अच्छी लगती है फिर कोई उन पर क्यों कुछ लिखेगा कुछ तो न्याय करिए प्रभु हमारे भी साथी बदलिए प्रभु मुस्कुराते हुए सब शिकायतें सुनते रहे फिर बारिश को आगे बुलाया और उसे पुचकार कर पूछा ये मैं क्या सुन रहा हूं तुम्हारे खिलाफ इतनी शिकायतें बात वैसे उनकी गलत भी नहीं है और कल को वो अपनी पे आ जाए और गर्मी अपने मौसम में तेवर ना दिखाएं, तो तुम्हारा तो नंबर ही नहीं आ पाएगा अब बताओ न गर्मी पानी को सुखाएगा न बादल बरसेंगे फिर कहा जाओगे भला इतना सुनते ही बारिश तो फूट फूट कर रो पड़ी बोली प्रभु आप भी पूरा माजरा ना जानकर बस सुने हुए को सच मान रहे हैं अब उसे रोता देख प्रभु चक्राय कि यहां तो दोनों ही पक्ष दुखी हैं। बोले पूरी बात खुलकर समझाओ बारिश ने आंसू पोषते हुए कहा दरअसल ये सब भ्रम है मेरी हालत ऐसे बच्चे जैसी है जिसके बारे में सब सोचते हैं कि वो शिक्षकों का प्रिय है जबकि वो ये नहीं जानते कि उसे प्रिय होने का क्या क्या दंड भुगतना पड़ता है इधर वो सहपाठियों की ईर्ष्या तो झेलता ही है और उधर शिक्षक भी उसे कौड़ी का तीन नहीं गिनते सबको बारिश का रोमांस दिखता है बिजली बादल दिखते हैं लेकिन इसके पीछे के हालात नहीं दिखते प्रभु सबको रोमांटिक मौसम दिखता है। ये कोई नहीं देखता कि आपने सिर्फ मेरे ही दो मालिक बनाए हैं मुझे दो देवों के आदेश मानने पड़ते हैं कभी वरुण देव की सुनो तो इंद्र देव रुठ जाते हैं फिर बिना बादल के ही बरसना पड़ता है बिन बादल बरसने जाना ऐसे लगता है जैसे बिना हेलमेट बाइक चलाना जो बिना अस्त्र आश्ट्र शस्त्र युद्ध के मैदान में उतरना इंद्रदेव की सुनो तो वरुण देव जल की सप्लाई रोक लेते हैं तब खाली गरज के आना पड़ता है इन दोनों देवों के टसल में ही जो गरजते हैं वो बरसते नहीं कहावत तैयार हुई और किसी के दो है देव मैं तो किसी से शिकायत नहीं करता अब आगे सुनिए बारिश करने निकलो तो किसी को अचार सुखाने होते हैं, तो किसी को पापड़ बरस जाओ तो उनकी गाली खाओ ना बरसो तो उनके पड़ोसियों की इनके साथ तो ये आधा अधूरे वाला टंटा नहीं है ना प्रभु और हर बारिश के बाद पकौड़ों की रस्म के चक्कर में हर घर में औरत दुखी है अब तो धरती वालों ने अपनी बिजली की व्यवस्था भी कर ली है जो बारिश में ठप पड़ जाती है अब इंसान हमारी बादल की सखी बिजली के बिना रह सकता है लेकिन अब उसे अपनी बिजली के बिना एक पल भी रहना गवारा नहीं है उसे बिजली इतनी प्रिय हो गई है कि वो बिना बारिश के रहने को तैयार हुए जा रहा है जल्दी ही ऐसा भी होने वाला है प्रभु जब वो बारिश भी खुद ही करा लेगा मेरे तो अस्तित्व पर ही संकट छा रहा है और इधर ये मुझे सर्वप्रिय समझ रहे हैं प्रभु इन्हें चाहे प्रिय न माने किंतु इन्हें मिटाने की तो बात कोई नहीं करता ना इतना समझाने के बाद भी मोर्चा निकाल लाए आप ही समझाइए इन्हें उधर प्रभु निर्णय सुनाना भूलकर इस सोच में डूबे हैं कि इंसान कहीं दूसरे भगवान का निर्माण न कर ले धन्यवाद